तो आज पंद्रह मार्च दो हज़ार अठारह गुरुवार के दिवस उन सब एकत्रित हैं आज हमारी साप्ताहिक सभा में जिसमें हम कश्मीर शोध दर्शन का जो अध्ययन क्रम है उसे जारी रखेंगे और इस क्रम को जारी रखने के पहले मैं चाहूंगा कि आप जो नवागंतुक हैं उनके लिए कुछ काश्मीर शेयो दर्शन का मूलभूत परिचय और साथ ही साथ इस आश्रम की जो अवधारणाएँ हैं उनके बारे में आपसे चर्चा कर ली जाए तो काश्मीर शैव दर्शन विश्व धर्म के सर्वाधिक नज़दीक क्या होता है कि हम एक धार्मिक अवधारणाएँ हैं हमारे पास ऐसी अवधारणाएँ होती हैं कि हम फलाने धर्म को बिलोंग करते हैं हम इस धर्म के सदस्य हैं और इन सदस्यताओं के बीच हम उस सर्वोच्च सत्ता को अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि हमारी अपनी सीमाएं हो जाती हैं क्योंकि इसमें लोग पराय हो जाते हैं विधर्मी भी हो जाते हैं अपने धर्म के साथ में हम उन लोगों को विधर्मी मानते हैं जो हमारे धर्म में आस्था नहीं रखते या हमारे धर्म में नहीं आते इस तरह से जो एक विश्व धर्म है वो हम स्थापित नहीं कर पाते इसमें जो मानव निर्मित धर्म हैं हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है और कई तरह के तो धर्म हैं सैकड़ों धर्म जो विश्व में प्रचलित हैं उन सब धर्मों में एक बात कॉमन है एक बात सामान्य है सब में कि सब लोग जीने की कला सिखाते हैं सब धर्म हमको जीने की कला सिखाते हैं कि हमको कैसे जीना चाहिए, कैसे संसार में आपसी सहयोग बढ़ा सकते कैसे संसार को एक जीने लायक जगह बना सकते कैसे इस धरती को एक सुंदर स्थान बना सके। तो ये हमारी एक मूलभूत अवधारणा होती है हर किसी धर्म की लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी एक रास्ते को चुनते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है हमको ऐसा लगता है कि दूसरा रास्ता गलत है इसी रास्ते से जाना चाहिए ये हमारी मानव की एक सबसे बड़ी गलती है और ये गलती हम सब करते हैं चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई हो, हो सब ये गलती करते हैं कि हम अपने धर्म के अंदर अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं और बाकी दूसरे धर्म को कमज़ोर या गलत मानते हैं उनकी जो भावनाएँ हैं उनको गलत समझते हैं इस तरह हम आपस में वयमनस्य भी पैदा हो जाता है यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं जो एक मूल भावना है इस विश्व को बेहतर बनाने की वो भावना फिर हाँसी पर चली जाए धर्म का जो मूल स्वभाव है वो है मोहब्बत आया तो धर्म का जो मूल स्वभाव है प्रेम का वो प्रेम अक्सर हाँसी पे चल जाता तो उस चीज़ को वापस स्थापित करने के लिए कई विद्वानों ने ऋषियों ने प्रयास किया उन्हीं प्रयासों में से तंत्र भी एक प्रकार का प्रयास है जो तंत्र हमारे हिंदुस्तान का आदि ज्ञान है उसमें किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं है और सत्य ये है कि तंत्र की जो अवधारणाएँ हैं किसी एक धर्म के लिए नहीं जैसे विज्ञान की अवधारणाएँ अगर हम कहें तो विज्ञान आज किस तरीके से बिजली पैदा करना किस तरीके से प्रकाश पैदा करना किस तरीके से रॉकेट या हौजाइज बनाना है किस तरीके से हमको अपने आधुनिक जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से जीने की कला सीखना ये सब विज्ञान के अधीन है तो विज्ञानिक किसी भी समाज या धर्म का रहा हो लेकिन जो विज्ञान की सुविधाएं हैं वो हम सबके लिए बराबर के लिए उपलब्ध ऐसा नहीं है कि एडिसन ने बनाया था बल्ब तो खाली क्रिश्चियन लोगों को प्रकाश देगा ऐसा तो है सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है यही अवधारणा लेकर हम इस आश्रम में चलाते हैं जहाँ पर इस आश्रम की जो भावनाएँ हैं धारणाएँ हैं समस्त लोगों के लिए उचित इसमें ना मंदिर है ना मस्जिद है ना कोई क्रियाकलाप है ना मूर्ति है ना किसी तरह की विशिष्ट पहचान के लिए कोई विशिष्ट पहचान का कपड़ा है कि ये कपड़ा पहनना है या टीका लगाना है या इस प्रकार का कोई चिन्ह धारण करना है ऐसा कुछ क्योंकि हमें मानते हैं कि जो धर्म की सर्वोच्च अवधारणा है वो अध्यात्म है और अध्यात्म के शिखर पर जब कोई जाने के लिए उत्सुक होता है तो उसे अपने समस्त छाप को छोड़ना पड़ता है जब तक हम उन छाप तिलक और जो भी हमारी जो सामाजिक या सांसारिक पहचान है उसको पकड़े रह के हम कभी भी उस शिखर पर नहीं पड़ सकते उसको हमको छोड़ना पड़ेगा जितनी भी हमारी जो सांसारिक पकड़ है जो हमारे पैरों की बेड़ियाँ हैं उनसे मुक्त होना जरूरी है और इस मुक्ति के लिए हमारे खुले दिल दिमाग का इंसान होना जरूरी है। जिसका दिल दिमाग खुला हो जो बेड़ियों के बाहर आना पसंद करें और जो अपने हृदय में मोहब्बत को पनपने ऐसा इंसान ही शुद्ध आध्यात्म का अपने हृदय में पालन कर सकते अन्यथा फिर हम उसी दल्दल में फंस जाएंगे अगर हम कहें कि आध्यात्म की स्थिति में भी हम कहते हैं हमारा अलग है और हमारा उच्च है और तुम्हारा नीचे है फिर वहीं वही, वही समस्याएँ आ जाएंगी इसलिए हमें ये मांगे करते हैं कि अध्यात्म की साधना में हमको अंतर यात्रा करनी है बाहरी कोई दिखावा नहीं अंतर यात्रा का मतलब होता है कि हमें अपने भीतर जागना है अपने आप को सुधारना है जैसे एक मकान में चाहे एक लाख ईंटें लगी हो, हर ईंट सोचे कि अगर मैं टूट जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा इतने तो लाखों के बीच में मेरे से क्या अकेले से क्या फ़र्क पड़ता है? इस तरह से अगर हर ईंट सोचने लगे तो मकान धराशी हो जाएगा, उस मकान की मजबूती ख़त्म हो जाएगी हम अगर सोचते हैं कि मैं अकेला अगर बेईमानी कर जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है सारे लोग का ही ईमानदार इस तरह मैं सोचता हूं मैं अकेला क्या करूंगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन फ़र्क पड़ेगा यही बात विज्ञान कहता है क्योंकि हम यहाँ पर जो अध्यात्म का अनुसंधान करते हैं इस आश्रम में वो पूर्णतः तो विज्ञान सम्मत करते वो ऐसी बात नहीं कहते जो विज्ञान से संबंध ना रखती हो या विज्ञानिक दृष्टिकोण से अपरिपक्व जो बात कहते हैं वो और बड़ी अच्छी या सौभाग्य की बात है कि विज्ञान आज इतना परिपक्व हो चुका है कि वह अध्यात्म को समझ सके एक समय था जब विज्ञान अध्यात्म से बहुत दूर लेकिन पिछले सौ वर्ष में विशेषकर बीसवीं सदी के आरंभ में जब कुछ प्रयोग ऐसे हुए जिन प्रयोगों के परिणाम प्रयोगकर्ता पर निर्भर थे तब विज्ञानिकों को समझ में आया कि विज्ञान मात्र जड़ पदार्थों का विज्ञान ही है क्योंकि जब हम प्रयोग करते हैं तो हम जड़ पदार्थों से उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा ऑक्सीजन को हम हाइड्रोजन से मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा ये हमारा प्रिडिक्शन होता है या ना जिसको बोलते हैं हम पूर्वानुमान और वो पूर्वानुमान सटीक बैठते हैं हम कहते हैं कि इस तारीख को इतनी बच के इतनी मिनट पर इस जगह पर हमको चंद्रग्रहण दिखाई देगा तो चंद्रग्रहण दिखाई दे जाएगा क्यों कि जितने भी जड़ संसार हैं वो भौतिक शास्त्र के नियमों को मानने के लिए मजबूर हैं एक पत्थर को फेंको वो दूर जाकर गिरने से इनकार नहीं कर सकता, मजबूर है क्यों वो जड़ है लेकिन चेतन की बात अलग है तो संसार मात्र जड़ चीज से नहीं बना है संसार चेतन से बना है और न केवल इतना चेतन ज्यादा बेहतर है ज्यादा ऊंचा है और चेतन ही जड़ संसार को नियंत्रित करता है हम चेतन को भूल विज्ञान का विकास कैसे कर सकते अब तक जो विज्ञान का विकास होता आया था अब से बरस पहले तक उसमें चेतन को तो हम भूल गए जड़ का विज्ञान था इस गैस को इस गैस में मिलाएंगे तो क्या होगा इस पत्थर को फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा अंतरिक्ष में ये घटना कब घटेगी इस पिंड को हम छोड़ेंगे तो चंद्रमा पर कब पहुँचेगा ये सारी बातें हमारे पास सटीक रूप से वैज्ञानिक गणित से सिद्ध हो जाती थी लेकिन ये तो हमारा विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें हमने जड़ पदार्थों को ले प्रयोग किए और जड़ पदार्थ चूँकि भौतिक शास्त्र के नियम जड़ पदार्थों को लेकर बनाए गए थे तो उन नियमों का कर उल्लंघन करने की उन कोई क्षमता नहीं थी आप पत्थर को फेंको विशिष्ट बल से फेंको हमको मालूम है यहाँ ग्रेविटी कितनी है एयरिस्टेंस कितना है हमको मालूम है पत्थर इतना वजन का है इसका इनर्जी इतना है दूर जाके गिरेगा यह हमारा पूर्वानुमान हो सकता ऊपर फेंकेंगे मालूम पड़ेगा इतनी ऊँचाई तक जाएगा फिर इस गति से नीचे आके गिरेगा क्योंकि इसमें भी गणित लगाना संभव था लेकिन 21वीं, 20वीं सदी के आरम्भ में और 18वीं सदी के 19वीं सदी के अंत में कुछ प्रयोग ऐसे आने लगे जिसके परिणाम अनिश्चित थे ये विज्ञानिकों के लिए बेचैन करने वाली बात थी कि ये परिणाम ऐसे क्यों आते हैं कि प्रयोगकर्ता पर निर्भर है वो जो परिणाम उन प्रयोगों के बारे में भी हम कभी यहाँ पर उचित समय पर चर्चा करेंगे क्यों कैसे प्रयोग थे उन परिणामों ने विज्ञानिकों में हलचल क्योंकि अब तक का विज्ञान मात्र जड़ पदार्थों का चलता था और मान के चलते थे कि सारे जड़ पदार्थ चेतन संसार के आदेशों का पालन करते हैं और जो भी नियम हमने बनाया उन नियमों का उल्लंघन करने की उनमें, को उनमें कोई क्षमता नहीं वो उन सीमाओं में चलेंगे लेकिन चेतन संसार उन सीमाओं में रहने से इनकार कर दिया उसको जैसे हम पत्थर को कह दें कि कहाँ तक गिरेगा कितने ऊपर तक जाएगा पर एक दोस्त को एक थप्पड़ मारे फिर बताओ कि क्या होगा पहले से आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि पता नहीं वो दूसरा दो थप्पड़ जड़ देगा कि दोस्ती तोड़ देगा या हाथ पकड़ के पूछेगा कि भैया क्या बात है आज मुहूर्त तो तेरा ठीक क्योंकि हमको नहीं मालूम कि चेतन संसार का स्वातंत्र है उसके पास एक फ्रीडम है और ये पत्थर के पास नहीं चंद्रमा के पास नहीं सूरज के पास नहीं तो ये स्वतंत्रता जो है हमारे चेतन संसार का सबसे पहला गुण है कि वो स्वतंत्र है व्यवहार करने के परिणाम पैदा करने के लिए स्वतंत्र है आपने मेरे को एक थप्पड़ लगाया मैं दो थप्पड़ लगा सकता हूँ चुप रह सकता हूँ रो सकता हूँ या आपसे हाथ पकड़ के पूछ सकता हूँ कि भैया क्या बात है ये कई और इससे भी अलग अलग और संभावना में नहीं पैदा कर सकते। दूसरी चीज़ है क्रिएटिविटी रचनात्मकता जो अब तक नहीं है उसको पैदा कर सकते एक कविता दुनिया में नहीं थी लेकिन उस कविता को लिखी एक कवि ने वो कविता पहले तो थी नहीं, तो कहाँ थी वो वो हमारी चेतन के भीतर थी उस चेतना से वो बाहर निकली और वो कविता संसार में उसका प्रसव हुआ उसका जन्म हुआ और वो सबके लिए उपलब्ध हो गई ऐसे ही परमेश्वर के हृदय में संसार था परमेश्वर से मेरा मतलब है सर्वोच्च सत्ता वो उसका कोई नाम नहीं है हम उसको परमेश्वर बोलें चाहे किसी और नाम से पुकारें हम यहां पर वैज्ञानिक लोग हैं जब तो वैज्ञानिक दृष्टि से हम उसका नाम रखते हैं सर्वोच्च चेतना सुप्रीम कॉन्शियसनेस वही हमारा परमेश्वर है वही ईश्वर है वही है वो जो कुछ है करता है क्योंकि एक जहाज़ का एक ही कैप्टन होता है दस पाँच कैप्टन में चाहे जहाज में कितने भी यात्री हो, उसका एक ही कैप्टन होता है जो उसका भविष्य तय करता है कि जहाज़ किधर जाएगा अगर उसमें चार कैप्टन बिठा दिया आपने तो उस जहाज़ की गति क्या होगी आप अंदाज जगह से कभी वो कहेगा ये रखो कई बला इधर चलो कोई वाला उधर चलो और कुल मिलाकर वो जहाज़ अस्थिर हो जाएगा हम यही मान के चलते हैं कि इस परमेश्वर या सर्वोच्च सत्ता वो एक ही वो एक से दो नहीं हो सकती चाहे किसी के लिए भी हम सब संसार के जितने प्राणी हैं हम सब के पीछे नियामक सत्ता एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी एक ही हो सकती है उस एक मात्र रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में हम बात करते हैं हम उससे नीचे किसी चीज़ पर समझौता करने को राज़ी नहीं हम किसी रंग से किसी रूप से किसी नाम से मोहब्बत नहीं हमको अगर मोहब्बत है तो उस एकमात्र नियामक से मोहब्बत है जो इस संसार का नियम जो तो उससे मोहब्बत करेंगे तो हम हर प्राणी से मोहब्बत करेंगे क्योंकि हम सब उस एक प्रकाश की किरण किरणें उसी से निकली हुई किरण आप हो उसी से निकली हुई एक किरण मैं हूँ और उसी से निकलने वाली एक एक किरण ये सब कुछ है चाहे ये आश्रम है तो वो भी एक किरण है मेरा एक एक शब्द भी है तो उसी से निकलने वाली एक किरण है आपके जो विचार हैं आपके मन में आ रहे हैं वो भी एक किरण है जो उसी सर्वोच्च प्रकाश से निकलते हैं तो हमारे यहाँ पर प्रकाश से तात्पर्य ये प्रकाश नहीं जो उजाला दे रहा है वरन वो प्रकाश है जो अस्तित्व दे रहा है यहाँ पर प्रकाश का मतलब होता है अस्तित्व तो परमेश्वर के गुण एक है स्वतंत्र जो अभी अपन ने समझा कि वो स्वतंत्र है हम तो बहुत सीमित स्वतंत्रता है हम में एक सीमित स्वतंत्रता है क्योंकि हम इस शरीर की सीमाओं से बंधे हुए हैं लेकिन वो जो सर्वोच्च सत्ता है उसमें असीम स्वतंत्रता है क्योंकि उसकी स्वतंत्रता में लगाम लगाने वाला कोई नहीं वो स्वनियंत्रित है वो अपने आप में ही अपनी लगाम लगाता हैं किसी और में एक क्षमता नहीं है क्योंकि वो सर्वोच्च सत्ता है इसलिए उसकी शक्ति को हम स्वतंत्र शक्ति बोलते हैं कि उसकी शक्ति स्वतंत्र शक्ति सर्वोच्च सत्ता है उसकी शक्ति स्वतंत्र शक्ति कहलाती है दूसरी बात कि वो निर्णय लेने में इसी कारण से स्वतंत्र है तीसरी बात वो अपने आप को मैं के रूप में जानता है इसको बोलते हैं विमर्श विमर्श का मतलब होता है अपने आप को जानना परमेश्वर स्वयं को जानता है वो स्वतंत्रता से निर्णय ले सकता है अपने आप को जानता है और वो अस्तित्व का अस्तित्व है यानी वो मूल अस्तित्व है यानी अगर हम कहें कि कंकर है तो कहाँ से आया अब बोले उस पत्थर से टूट के आया लेकिन वो पत्थर कहाँ से आया हम कहेंगे उल्का पिंड से आया तो वो उल्का कहाँ से आई? इस तरह से अगर हम अनुसंधान करेंगे और बिना किसी पूर्वाग्रह के अनुसंधान करेंगे जो अनुसंधान होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तब होता है जब उसमें हमारे कोई पूर्वाग्रह नहीं होते कोई बायस नहीं होता तो वो पूर्वाग्रह मुक्त जो हमारा अनुसंधान है जिसको कहते हैं फुल कमिटमेंट से हम अगर अनुसंधान करें तो हम उस परमेश्वर तक पहुँचें यानी अनुसंधान परमेश्वर तक ले जाता है कैसे कि हम कहें कि ये पानी की बूंद कहाँ से आई इस बूंद का अगर अनुसंधान करें तो सत्य अनुसंधान जो बिना किसी पूर्वाग्रह के किया जाए वो परमेश्वर तक ले जाता है मजेदार बात ये है कि आप एक बूंद का अनुसंधान करें एक पत्थर का अनुसंधान करें एक व्यक्ति का अनुसंधान करें एक विचार का अनुसंधान करें चाहे आप एक शास्त्र का अनुसंधान करें चाहे आप एक आगत का अनुसंधान करें चाहे परमेश्वर की मूर्ति का अनुसंधान करें चाहे मंदिर का मस्जिद का अनुसंधान करें सारे अनुसंधान वहीं तक जाएंगे क्योंकि हम सब उसकी ही किरणें हैं उसी प्रकाश की समस्त किरणें हैं इसलिए समस्त अनुसंधान जो फुल कमिटमेंट से किया जाता है पूरी प्रतिबद्धता से जब हम कोई अनुसंधान करते हैं तो प्रतिबद्धता से किया गया हर अनुसंधान रिट्रोस्पेक्टिवली यानी कि हम उसको पीछे पीछे लेते चले जाएं कि इसके पीछे क्या है इसके पीछे क्या है वहीं तक पहुंच जाते कभी हम कहते हैं इसके पिताजी फैलाने उसके पिताजी फैलाने उसके, उसके पिताजी का नाम तो नहीं मालूम पर होंगे तो सही और उसके पीछे हम चले जाएँ अगर श्रृंखला को तो आपके अंतरात्मा कहती है कि ये श्रृंखला कहीं तो समाप्त होती है इसलिए हम उसको परम कहते हैं कि वो सबका पिता है वो सर्वोच्च सत्ता सबका पिता है क्योंकि हम वहीं से निकले हैं और हम सब उसकी संतान हैं हम सब उसकी किरण हैं हम सब उसका अस्तित्व है और हम जो हैं क्योंकि हम में एक सीमित स्वतंत्रता है हम अपने आप को मैं की तरह जानते हैं जानते हैं कि मैं हूं कौन कह सकता है कि मैं ना हूं अगर आप कुछ भी कहते हैं तो आप बोलते हो मैं हूं अभी एक दिन अपने मज़ेदार बात बनाते दरवाजे के भीतर से कोई रामलाल जी आप हैं मतलब कहो मैं नहीं हूँ इसका मतलब आप हो बोले मैं हूँ इसका मतलब यह है कि आप हो अगर आप ये भी बोलोगे कि मैं नहीं हूँ तो भी बात तो वही है कि आप हो क्योंकि आप जब बोलते हो कि मैं हूँ तो भी आप हो और आप बोलते तो मैं नहीं हूँ तो भी आप हो इस तरह हम परमेश्वर को न मानने का कोई विकल्प ही मौजूद नहीं हमारे पास हम कहें कि हम है मतलब परमेश्वर है क्योंकि विमर्श जो कर सकता है जो अपने आप को जान सकता है वही परमेश्वर को सिद्ध करता है परमेश्वर की परिभाषा है जहाँ स्वतंत्रता हो जहाँ विमर्श हो जहाँ अस्तित्व हो वो वहाँ पर ईश्वर है इसलिए हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मी शिवो हम मैं ही शिव हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ ये चिंताने की बात नहीं है सड़क पे चिल्लाओ कि मैं परमेश्वर हूँ तो लोग मारेंगे जूते कि तुम परमेश्वर हो तो लोग जूते खाओ फिर बताओ कि तुम परमेश्वर हो लेकिन ये चिल्लाने की बात नहीं है ये एहसास की बात है ये अनुभव की बात है ये समझ की बात है कि मैं ईश्वर हूँ अगर हमारे भीतर एक एक शब्द जो बाहर निकल रहा है क्या मेरे इस चमड़े की ताकत है कि एक शब्द बाहर निकाल सक क्या मेरे इस चमड़े की गले की या होठों की जबान की ताकत है कि कोई एक महत्वपूर्ण या कोई मतलब जिसका निकले ऐसी कोई बात कह सकूँ वह चिल्ला चोट तो हवा भी करती है जड़ चीजें भी चिल्लाती है नदी भी झरझर करती है लेकिन क्या कोई एक ऐसी बात जो स्वतंत्रता पूर्वक जिसका कोई मतलब निकाला जा सके एक ऑर्डरली मैनर में कोई बात कह जा सके या कोई व्यवस्थित तरीके से कोई बात की जा सके अगर ऐसी कोई बात कर सकता है तो ये क्या है अस्तित्व तो देना प्रकाश ये उसका प्रकाश एस्पेक्ट है उसका प्रकाश नाम का पहलू है परमेश्वर का जो किसी चीज को अस्तित्व तो दे सकता है अगर कोई कविता को अस्तित्व तो दे सकता है तो उस कवि के भीतर परमेश्वर है एक वैज्ञानिक है जो नया आविष्कार कर सकता है तो उस विज्ञानिक के हृदय में ईश्वर अगर कोई बात कह सकता है जिसका कोई मतलब निकलता है तो कहने वाला अंडर ईश्वर है इसे ईश्वर को हम बाहर में ढूंढते इसलिए हम कहते हैं हम कि हम अंतर यात्रा करके परमेश्वर को समझ सकते हैं परमेश्वर को समझने के लिए बाहर की यात्राएं मात्र हमारे संसार के चिपके हुए मैल को कम करने का कारण है या तरीका है हम कहते हैं पवित्र नदी में नहाना चाहिए इससे पाप नष्ट होता हम इससे हम असहमत भी नहीं है और सहमत भी नहीं है असहमत इसलिए नहीं है कि आरंभिक रूप से इस प्रकार से की गई क्रिया आपके हृदय को शुद्ध बना आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम जागृत करती चाहे आप पांच टाइम नमाज पढ़ते हो वो भी उचित है क्योंकि उससे जाने से आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति मोहब्बत बढ़ती आप अगर तीर्थ में जाते हो आप हज में जाते हो उससे परमेश्वर के प्रति आपकी मोहब्बत में इजाफा होता है लेकिन परमेश्वर के प्रति मोहब्बत में इजाफा हो और उसके बाद फिर पर हम परमेश्वर को भूल जाए उसी भेदभाव में लग जाए तो फिर उस मोहब्बत का क्या क्या वो मोहब्बत उतनी ही देर के लिए थी कि जितनी देर हम नमाज पढ़ें जितनी देर नदी में नहाए जितनी देर तीरथ में रहें फिर बाद में क्या हमारे जीवन में उसका कोई मायना नहीं अगर ऐसा है तो फिर ये सब बकवास वहाँ तक ही अगर सीमित है ये सब बकवास मंदिर तक गए और वहाँ पर हमारे मध्य में परमेश्वर से प्रेम पैदा हो गया और तो बाहर निकलते से फिर वही संसार जबरदस्त तरीके से घुस गया हमारे भीतर तो फिर सब बकवास इसलिए आरंभिक रूप से मन की शुद्धि के लिए अंतरात्मा पर पड़े बोझ को हटाने के लिए जो हमारे जड़वत संस्कार जो हमारे पैरों में बेड़ियों की तरह पड़े हुए हैं उन बेड़ियों को काटने के लिए तीर्थ भी जरूरी है उपवास भी जरूरी है मंदिर मस्जिद जरूरी है गिरजाघर भी जरूरी है गुरुद्वारे जरूरी है सत्संग जरूरी है लेकिन मूलतः ये सब साधन हैं और इन साधनों का एक सीमा है उस सीमा के बाद में स्वतंत्रता है आपको कि आप कितना प्यार करो कितनी मोहब्बत करो क्योंकि उस सीमा के आगे उनका महत्व समाप्त तो हो जाता है आप सोचो मैं सिर्फ गंगा जी में नहाना के परमेश्वर को पालूंगा तो ये हमारी मूर्खता है आप अगर सोचो कि हम पांचों टाइम नमाज़ पढ़ के परमेश्वर को पालूँगा तो भी गलत है आप सोचो रोज़ाना मंदिर जाके चारों धाम करे आया मैं तो तो परमेश्वर मिल जाएगा ये भी हमारी ना समझी क्योंकि इन सब से परमेश्वर के मिलने का कोई ताल्लुक नहीं कोई माएना है कोई मायना नहीं मायना अगर है तो उस चीज़ से है कि हमारी नज़र कितनी बदली ये सब करने से अगर हमारी नज़र नहीं बदली तो फिर नज़ारा कैसे बदलेगा हमारी नज़र बदलने का मतलब होता है जब हम किसी को भिन्न नहीं समझें हम एक ही श्रोत के भिन्न भिन्न हिस्से हैं ये हमको समझ में आ जाए तभी कुछ नजारा बदलेगा ज हमको समझ में आ जाए कि हम सब एक ही श्रोत से निकले हुए हैं एक ही प्रकाश की किरणें हैं अस्तित्व के एक ही हिस्से से पैदा हुए हैं तो फिर हमारा पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा हमारा हृदय बदल जाएगा हमारे भीतर मोहब्बत पैदा हो जाएगी अगर हम काश्मीर शेव दर्शन में एक सबसे बढ़िया जो है हमारा शास्त्र जिसको हम शिव सूत्र बोलते हैं जो फार्मूला है सत्तोत्तर फार्मूला है जो बताते हैं कि मनुष्य क्या है मनुष्य के कर्तव्य क्या है संसार क्या है और संसार में आप किस तरह से परमेश्वर को पा सकते हो कैसे आपके हृदय के अंदर वो उसका पुष्प जगा सकते हो पुष्प खिला सकते हो वो कहता है कि योगी योगी की परिभाषा कि योगी क्या है योगी का मतलब होता है वो जो परमेश्वर से अभिन्न हो गया उसका नाम योगी है जिसका योग हो गया जिसका यूनियन हो गया परमेश्वर का और उस व्यक्ति का अभिन्नता हो गई जिसने परमेश्वर के चरणों में जगह पा ली उसके क्या अभिलक्षण हैं क्या करेक्टरिस्टिक्स कैसे हम पहचानेंगे कि ये योगी है सचमुच में योगी को पहचानना आसान नहीं है क्योंकि अगर आप सोचो कि कपड़ों से गेरुए रंग के कपड़े में दिखाई दे जाएगा वो फकीर के रूप में दिखाया जाएगा कि हमारी ना समझिए बाहर के किसी भी आवरण से आप योगी को नहीं पहचान सकते योगी का सबसे पहला अभिलक्षण है उसकी सरलता रिजुता इसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले अभिलक्षण है रिजुता सरलता उसका हृदय बच्चों की तरह सरल होगा दूसरा विस्मय विस्मय का मतलब होता है कि आश्चर्य मिश्रित आनंद जहाँ आनंद हो और आश्चर्य हो जैसे आपने कोई नई चीज देखी तो एक अहंकारी व्यक्ति युग रखा ठीक है इसमें कि बहुत देख रखेगी लेकिन वो योगी होगा तो आनंदित हो जाएगा उसने दस भी देख रखे हुए तो अरे वाह इतनी और उसमें आनंद हो अगर आपको किसी ने एक जॉब सुनाया है ना हाँ बहुत सुन रखा है ये बहुत सुन रखा है पहले वो बोल के बता देगा ये हमारी सांसारिकता है लेकिन जो योगी होगा तो उसको फिर से ध्यान से सुने और फिर से हंसेगा चार बार वो जॉब सुनेगा तो चारों बार उसको फिर हंसी आएगी क्यों कि उसके अंदर हृदय में सरलता है उसके अंदर रहिए रंगकार नहीं कि मैं इस जोक को फिर पहले से जानता हूँ ठीक है ना जानता हूँ तो क्या हो गया परमेश्वर का आनंद कोई एक बार लेने का है क्या हंसी एक ही बार आने की है क्या अरे मुझे तो जितने अवसर मिलेंगे उतनी बार आनंद लूँगा आप देखो ये गुलाब कितना बढ़िया सुगंधी देता है तो वो लोग अरे बहुत सुंदर है नहीं योगी होगा तब तो ज़रा दिखाना, दिखाना दिखाना शायद इसमें कुछ और आनंद आए ज़्यादा उसकी सरलता बच्चों जैसे रहेगी उसके आनंद में कहीं कमी नहीं आती और उसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है उस वो है नित नवीनता उसके हृदय में जो आनंद है वो हमेशा नवीन से नवीन रूप लेता चला जाता है इसका हम सांसारिक आनंद से अगर तुलना करें योगी के आनंद की आप घर के अंदर नया टीवी लेके आए तो बड़ा मज़ा आएगा मन करेगा सब काम छोड़ के अभी दो चार दिन तो इस टीवी पे पर छिपका लेकिन आप आठ दिन बाद ऐसे बोर हो जाएंगे उस टीवी से कि बस हो गया बहुत हो गया और उसके बाद में आपको उसको कोई मज़ा नहीं आएगा नया मकान बना लो आप आठ दिन पंद्रह दिन महीना दो महीना बस तो उसके बाद में मन भर जाएगा उससे संसार के किसी भी आनंद की एक सीमा है वो आनंद घटता हुआ जाता है जिस तरीके से चंद्रमा की कलाएँ घटती चली जाती हैं और अमावस्या आ जाती हैं इसी तरीके से योगी का संसार का आनंद घटता चला जाता है लेकिन योगी का आनंद नित्यवीन होता है उसके आनंद में कभी कमी नहीं आती उसकी आनंद की तुलना चतुर्दशी के चंद्रमा से कहता है कि जो पूर्णता की ओर अग्रसर है जो पूर्णता के करीब है और पूर्णता की ओर अग्रसर है इसलिए उसका आनंद नित नवीन होता है उस आनंद में कहीं कमी नहीं होती उसने आप उसको दस बार एक चुटकुला सुनाओ और दसों बार उसको हँसी आई हमको बोला जाता है आप कितनी बार सुने उस बात को दस बार सुने के दस बार हंसी आएगी क्या पर योगी को हंसी आएगी दस बार वो चुटकुला सुनेगा दस ही बार हंसी आएगी उसको क्योंकि उसके हृदय में वो आनंद नित नवीन ऊँचाइयाँ लेता चला जाता है यह अभिलक्षण काश्मीर शिव दक्षण बताया कि योगी कौन है विस्मय योग भूमि जो योग भूमि पर खड़ा है वो सतत विस्मय की दशा में होता है सतत विस्मय तो है विस्मय यानी आनंद और आश्चर्य वो जब फूल देखता है तो आनंद और आश्चर्य कोई नवागंत को देखता है तो आनंद और आश्चर्य से मिश्रित हो जाता है कोई यहाँ कोई मजाक करता है तो खुद खुल के हंसता है जोर से ठहाका लगाता है क्योंकि वो हर आनंद में शामिल हो जाता है अगर आपके घर कोई खुशी आई है तो भी वो आनंदित इसलिए वो सबके आनंद में अपना आनंद देखता है ये योगी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सबसे बड़ा उसका अभिलक्षण होता है इस तरह से हम उस अंतर यात्रा की वकालत करते हैं क्यों उस अंतर यात्रा को तो करें उस अंतर यात्रा को करने वाला बाहर से कैसा दिखाई देगा एक साधारण व्यक्ति दिखाई देगा उस योगी को कोई पड़ोसी भी नहीं कह सकता कि ये योगी है जब तक कोई उससे मोहब्बत करेगा तो उसको दिखा गया कि इसके अंदर तो सागर है मोहब्बत प्रेम का सागर है बच्चे जैसा है उसके हृदय में कहीं अहंकार दिखाई नहीं देते वो जहाँ जाता है उसको ईर्ष्या हृदय में आती है प्रतिस्पर्धा उसके हृदय में आती है घृणा उसको होती ही नहीं क्यों नहीं होती क्योंकि घृणा इर्षा प्रतिस्पर्धा कब होती है जब हमारी अपनी सीमाएं होती कि दोस्त के घर के साल इसने इतना पैसा कैसे कमा लिया मेहनत मेरे पास तो है नहीं तो ईर्ष्या होने लगेगी लेकिन योग्य होगा तो उसको आनंद ही आनंद मिलेगा कि मेरे दोस्त ने क्या गजब करा मज़ा आया कितना बढ़िया मकान बनाया उसके हृदय में आनंद लगातार बढ़ो बढ़ता चला जाता है इसलिए इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सिटीजन इसी को बोलते हैं विश्व नागरिक जो इस संसार को अपना घर समझता है और संसार के हर व्यक्ति को अपना भाई समझता है या अपना स्वयं का स्वरूप समझता है और जो सर्वोच्च स्तर पर योगी होता है उसको समस्त संसार ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे शरीर के अंग अब क्योंकि अपन आज कई नवागंतुक हैं इनके लिए हम उन मूल बातों को फिर से कर रहे हैं जो काश में शिव की मूल अवधारणाएं हैं इसलिए हम उन्हीं बातों को थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लेते हैं उपनिषद कहते हैं उपनिषद भी एक प्रकार से वही प्रकाश है जो ज्ञान देता है तो वो कहते हैं कि न पापम न पुण्यम न पाप है न पुण्य है लेकिन हमको तो दिखता है पाप है पुण्य है किसी की गर्दन काट दो तो क्या पाप नहीं है क्या किसी गरीब को भोजन करा दो तो क्या पुण्य नहीं है लेकिन उपनिषद कहता ना पापम ना पुण्य ना पाप है ना पुण्य है लेकिन ये कब जब आपने यूनिवर्सल यूनिवर्सल डेवलप हो गया जब विश्व के प्रति आपका नजरिया बदल गया फिर आपका ना पाप है ना पुण्य है कैसे होगा पाप जब पूरा विश्व आपका अपना अंग है फिर कौन सा पाप और कौन सा पुण्य अगर हाथ का लगा कांटा दूसरा हाथ निकालता तो क्या पुण्य लग जाता दूसरे हाथ नहीं लगता हम ये बातें यहाँ आश्रय में कई बार करते कि आपकी हाँ उंगली आँख में चले जाते कभी कभी खुद की उंगली तो क्या उंगली को पाप लगता है क्यों नहीं लगता क्योंकि उंगली भी मैं ही हूँ यह हाथ में मैं हूँ ये काटा और ये हाथ दोनों में ही हों इस हाथ में काटा लगा था इस हाथ में निकाल दिया ये हाथ भी मैं हूँ ये हाथ भी मैं तो किस प्रकार का पाप और किस प्रकार का पुण्य पाप पुण्य तब तक, तक है जब तक मैं और तुम है जब हम हैं तो कोई पाप नहीं जब मैं हूँ और तुम हो तब तक पाप भी है और पुण्य भी है जब तक हम हैं अगर आप अपनी पत्नी को उड़ा देते हो कंबल, तो कोई पुण्य लगता है क्या कि वो ठंड में वो सो रही है तो आपने उसको उड़ा दिया कंबल, कोई पुण्य नहीं लगा आपको तो फिर किसी गरीब को कंबल देने से फिर कौन सा पुण्य चाहिए आपको कोई पुण्य नहीं लगना है क्योंकि आप वो समझते हो जैसे ये सब मेरे परिवार के हिस्से हैं उसमें कोई पुण्य नहीं है कोई पाप नहीं है पाप पुण्य की परिभाषा तब तक सार्थक है जब तक मैं हूँ और तुम हूँ जब हम हैं तो फिर ना कोई पाप है न पुण्य है तो उपनिषद वही कहता है न पापम न पुण्यम इसकी कई अज्ञानियों ने बड़ी बढ़िया बढ़िया भाषा लिखा ले मारो काटो कुछ भी करो न पाप है न पुण्य ये मूर्खतापूर्ण इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से निष्कर्षों पर पहुंचने की बात है लेकिन ये बात तब सार्थक है जब हम न पाप है न पुण्य है तब संभव है जब हम सब एक जब तक हम अलग अलग हैं तब तक पाप भी है और पुण्य भी इसलिए एक अंतरयात्रा के लिए हम सब आपस में मिलके प्रयास करते हैं एक विजन दृष्टि बदलने के लिए हम प्रयास करते हैं और उस प्रयास का नाम है आध्यात्म और उस आध्यात्म की जब हम यहाँ पर साधना करते हैं तो उसमें हमारा जो सर्वोच्च उद्देश्य है कोई योगी बनके कोई जादूगर बन का नहीं क्या हमें कहेंगे हमें जादूगर बन जाएंगे हम योग कर देंगे तो जो तो कहेंगे तो वो हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता भी हो तो हम उससे दूर रहेंगे हमको नहीं चाहिए ऐसी ऐसी किसी भी रद्दी सिद्धि की हमारा कोई कामना नहीं है ना हमको ऐसी कोई कामना है कि हम जो कह दें वो हो जाए सच ऐसा कुछ भी नहीं करना है हम तो यह चाहते हैं कि हमारी दृष्टि बदल जाए और वो दृष्टि हो जाए जो परमेश्वर की दृष्टि इसलिए हमारे आश्रम की एकमात्र प्रार्थना है कि हे ईश्वर हमें वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से तू इस संसार को देखता है तू इस संसार को कैसे देखता है अपने स्वयं के विकास की तरफ देखता है क्योंकि सृष्टि बनाई है और बनाने के लिए मटेरियल बाहर से तो लाया नहीं आपने आप से तूने इस सृष्टि का निर्माण किया है तो तू खुद ही तो इस सृष्टि का ये सृष्टि ही तो तेरा शरीर है और तू ही इस सृष्टि का स्वरूप है सृष्टि तेरा रूप है और तू इस सृष्टि का रूप है सृष्टि को देखो तो परमेश्वर दिखाई देता और परमेश्वर का सोचू तो सृष्टि दिखाई देती है सृष्टि ही परमेश्वर और परमेश्वर ही सृष्टि संसार में और परमेश्वर में कोई भेद नहीं तो ये दृष्टि उसकी है तो वो जब जानते मैंने ही सृष्टि बनाई है भिन्नता भरे जीव जंतु बनाए हैं भिन्नता भरे भिन्नता भरे विचारों वाले मनुष्य बनाए हैं ये सब मेरे हैं बल्कि मैं ही हूँ इन रूपों में रोम रोम मेरा है ऐसे ही भिन्न भिन्न मनुष्य तो इन सब रूपों में जब मैं ही हूँ तो ये दृष्टि अगर मुझे मिल जाए तो मैं भी इसी दृष्टि से देखने लग जाऊँगा कि सब कुछ मैं ही हूँ सब कुछ मेरे ही हैं और सब जगह मेरा ही विकास है जब मेरी दृष्टि ऐसी हो जाएगी तो मेरे हृदय में घृणा प्रतिस्पर्धा ईर्षा ये सब अपने आप खत्म हो जाए क्या आपके कान में अगर कुंडल पहनने से खूब सुंदर दिखे तो क्या आपको इस कान से ईर्षा होती कभी कभी आप अगर मान लो बहुत अच्छा कमीज पहन लो और आप बहुत अच्छे दिखो कांच में तो क्या आपको अपने आप से ईर्शा होती कभी क्यों नहीं होती क्योंकि आप अपने आप से कभी ईर्षा नहीं कर सकते अपने आप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते अपने आप से घृणा नहीं कर सकते हम कहते जरूर कभी कभी मेरे को अपने आप से घृणा हो लेकिन हमको उसका सुधार भी तो हमको खुद ही करना है क्योंकि हमारे यहाँ पर दूसरा उपलब्धि ही नहीं है अगर हमको लगता है यार बहुत दिन से नहाया नहीं अगर घृणा होगी तो नहा लो नहाती आप अच्छे हो जाओगे इस तरह से हम अपने आप का विकास पूरे ब्रह्मांड में देखेंगे तो हृदय में जो विपरीत नेगेटिविटी है जो ऋणात्मकता है जो समाप्त हो जाएगी और हृदय एक आनंद से भर जाएगा इसके अलावा आपको सिर्फ आनंद ही का दुनिया में अगर दुख नहीं आएंगे, क्या समस्याएं नहीं आएंगी, क्या घर में चोर नहीं घुसेगा क्या घर में डकैती नहीं हो सकती क्या आग नहीं लग सकती निश्चित ये सब हो सकते हैं क्योंकि हम जब तक वेद परक भावना से हमने जितने भी कर्म किए हैं वो कर्म प्रतिबिंबित होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं एक गेंद को दीवार पे मारो, वो गेंद वापस आएगी हमने जो जो कर रखे हैं वो वो सब कुछ परिवर्तित होकर हम पर आएगा। आग भी लगेगी चोर भी आएगा उचक्का भी आएगा बीमारी भी आएगी बुढ़ापा भी आएगा सब आएगा और वो सब कारण है हम खुद कोई परमेश्वर आपसे बदला नहीं ले रहा है कि इसको बुढ़ा बना दो इसके घर चोरी करवा दो यह हम ही हमारे घर में चोरी करवाते हैं हम ही हमारे घर में आग लगाते हैं और हम ही हैं जो बीमारी लाते हैं और हम ही हैं जो बुढ़ापा पैदा करते हैं क्यों क्योंकि हम कहते हैं कि जब सब कुछ शिव है सब कुछ परमेश्वर है तो ये चोर किधर से आ गया ये चोर नहीं है ये तो ईश्वर है उसके अंदर जो दुर्जनता तुमको दिखाई दे रही वो तुम्हारे कर्मों के प्रतिबिंब हैं जो तुमने किए हैं वो तुमको दिखाई दे रहे हैं उसमें चोर के रूप में अगर किसी ने पत्थर फेंका है तो वो तो फेंका तो शिव नहीं है फेंकने वाला दूसरा नहीं परमेश्वर ही पत्थर फेंकेगा लेकिन पत्थर क्यों लगा क्योंकि हमने ही पत्थर पैदा किया वही हमारे माथे पाएगा। अगर हमने फेंका है तो वो परिवर्तित होकर वापस टकरा के हमारे पास आने वाला है क्योंकि ये पृथ्वी का परमेश्वर का एक सीधा सीधा नियम है कि जो फसल गोएंगे उसी के फल लगेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने पत्थर बोए और गेहूँ काटने चलेगा हम जो कुछ बोएंगे वही हमारे लिए काटने का अवसर मिलेगा और यही हमारे निश्चित रूप से परिवर्तित करने के लिए अपने हृदय को बदलने के लिए अपने हृदय में प्रेम जागृत करने के लिए पर्याप्त है कि हम आज जो कर रहे हैं ये समझ भी पर्याप्त है कि हम जो आज कर रहे हैं हम बोनी कर रहे हैं हम ये तय कर रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या हो हम अपना भविष्य देखते है। हैं ध्यान रहे कि हम मनुष्य ही ये काम कर सकते एक चिड़िया अपना भविष्य नहीं लिख सकती एक कुत्ता नहीं लिख सकता शेर नहीं लिख सकता गाय नहीं लिख सकती हाथी नहीं लिख सकती क्यों ये सब भोगी बनिया है यहाँ पर कि उनको पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुरूप कोई छिपकनी बना है कोई चिड़िया बना है लेकिन मनुष्य ही एक वो है जिसके हाथ में कलब और कागज दे दिया परमेश्वर ने कि तुम अपना भविष्य खुद लिखो तुम क्या चाहते हो तुम चाहते हो मेरे घर चोरी हो तो लिख दो कि चोरी हो होगी तुम कहोगे मेरे घर में आग लगे तो लिख दो आग लगेगी क्योंकि आप जो कुछ भी करोगे वो आपके कर्मों के अनुसार आपके शरीर में रिफ्लेक्ट होगा जो परिवर्तित होगा और जब हम नहीं चाहते कि टकरा के हम पर आए तो उसका सीडिंग नहीं मत करो उसका बोना ही मत करो उसकी बोनी ही मत करो ये विचार जब हमारे हृदय में परिपक्व होते चले जाएँगे तो दृष्टि बदलती चली जाए इसमें कोई संशय नहीं है कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या हम यहाँ पर कोई आध्यात्मिक साधना करेंगे सत्संग करेंगे इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा तुम्हें तो? हाँ अगर हम ये सोच के आए हैं कि हमारी दुकान ज़्यादा चलेंगी धन ज़्यादा हो जाएगा बच्चे की नौकरी लग जाएगी शायद है कि हमारे बच्चे का ब्याह नहीं हो रहा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम कुछ भी सहायता नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं जो हम कि टोने टोट के कर देंगे काला जादू कर देंगे कि आपके दुश्मन मर जाएंगे ऐसा कुछ होना जाना नहीं जो कुछ होना जाना है वह हमें ट्रिमेंडस टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सहन शक्ति बढ़ जाएगी क्योंकि हमको जब कुछ दुख आएगा हम जानेंगे कि ये हमारे को सहन करने के कोई तरीका नहीं उसको सहन करना ही चाहिए क्योंकि हमने इस दुख के बीज स्वयं बोए हैं तो हमको इसको टॉलरेट करना ही है क्योंकि जब तक हम इसको सहन नहीं करेंगे हम इससे पार नहीं पा सकते एक गेंद फेंकी वो माथे पे आकर लगेगी एक बार सहन तो करना पड़ेगा उसके बाद ही हम अगले बार नहीं फेंकेंगे तय कर रहे हैं लेकिन जो फेंकी है वो तो हमारे सिर पर आएगा इसको सहन करना पड़ेगा इसी का नाम है तितिक्षा कि जब हम पर जो आप आफत आती है आती हैं उन समस्त आपत्तियों को शांत चित्त रहकर सहन करना तो आज ये आरंभिक जो हम यहाँ पर वैसे ईश्वर प्रतिविद्या का एक ग्रंथ है जिसकी सतत यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो हमारी स्टडी जारी रखेंगे आए क्योंकि ये ग्रंथ जो है वो ये बताता है कि परमेश्वर के अभिलक्षण क्या हैं कैसे हम पहचाने कि ईश्वर क्या है और क्योंकि पहचानना ही पर्याप्त है फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि जाना तो तुम्हें तुम्हें हो ही जाएगी यानी जो परमेश्वर को जान लेता है वो उसमें और परमेश्वर में कोई भेद नहीं ले, ले जाता उसके हृदय में परमेश्वर स्थाई रूप से बस जाता है और वही परमेश्वर हो जाता है कि जाना तो तुम्हें हो जाए और जहो जाना जही दे जन वो वही जान पाता है जिसको परमेश्वर की कृपा हो कि तुम पर कृपा करे तो तुम जान पाओगे और जैसे जानोगे तुम और परमेश्वर अभिन्न हो जाओगे तो ये इसी भावना से हम ईश्वर प्रतिबंध पढ़ रहे हैं कि ईश्वर क्या है और इस पढ़ने में सामान्य पढ़ाई से कुछ अलग है क्यों अलग है ये उस समय लिखी गई थी आज से करीब करीब 1200 वर्ष पहले उत्पल देव महाराज ने लिखी थी उस समय में बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था और वो कह रहा ईश्वर कुछ नहीं है आत्मा कुछ नहीं है उन्होंने ईश्वर को और आत्मा को इनकार कर दिया तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि ईश्वर की सत्ता को आप इनकार नहीं कर सकते जो एक सर्वोच्च सत्ता है नियामक सत्ता है रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको आप इंकार नहीं कर सकते उन्होंने वो कहते थे आत्मा की ज़रूरत ही नहीं हम बिना आत्मा की सब एक्सप्लेन कर सकते कि संसार कैसे चल रहा है तो उत्पल देवता बताया था कि हम एक नियामक सत्ता के बिगैर संसार जो नियमित चल रहा है इसका और उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना सिस्टमेटिक तरीके से चले उन्होंने पूरे तर्कों से समझाई ये बात तो पूरे तर्कों के बारे में हम यहाँ ईश्वर प्रतिविधियाँ पढ़ें हम आगे अपनी पढ़ाई निश्चित रूप से जारी रखेंगे और आज हम मतलब बधाई देते हैं हमारे डॉक्टर अशोक सक्सना जी को उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन के लिए हम चाहेंगे कि उनको टिकट लगा और उनका टीका लगा स्वागत करें हाँ जन्मदिन सात तारीख का हमारा आश्रम में तो आ जाइए <laughs> तो आप आइए हम